प्रश्नोत्तर रत्न मालिका श्री शंकराचार्य किम अहरिशम अनुचित्यम भगवच्चरण न संसार चक्षुषमंत्यंधार के स्यूह ये नास्तिका प्रश्न रात दिन किसका चिंतन करना चाहिए उत्तर रात दिन भगवान के चरणों का चिंतन करना चाहिए संसार का चिंतन नहीं करना चाहिए प्रश्न आँखों के रहते हुए भी अंधे कौन हैं उत्तर जो नास्तिक ईश्वर वेद और परलोक में विश्वास न करने वाले मनुष्य हैं वे आँखों के रहते हुए भी अंधे हैं कह पंगुर्सिजती मुख्यमंत्री चित्तमल निवर्त प्रश्न इस संसार में वास्तविक पंगु कौन है उत्तर उत्तर जो जो बुढ़ापे में करता है, है। है? वही असली प्रश्न मुख्य तीर्थ क्या है? उत्तर, जो चित्त के मैल को दूर करे वही मुख्य तीर्थ है कि स्मर्तव्यम पुरुष हरिनाम सदा नाम सदान यावनी सुधिया पर दोषश्चारित प्रश्न मनुष्यों को किसका स्मरण करना चाहिए उत्तर सदैव भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए और अनुचित भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए प्रश्न बुद्धिमान मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए उत्तर दूसरों का दोष और झूठ नहीं कहना चाहिए मनुजै विद्या वित्तम बलम यशः पुण्यम कह सर्वगुण विनाशी लोभ शत्रु काम प्रश्न मनुष्यों को क्या संपादन अर्जन करना चाहिए उत्तर विद्या धन बल कीर्ति और पुण्य का संपादन करना चाहिए प्रश्न सभी गुणों का नाश करने वाला कौन है उत्तर लोभ प्रश्न शत्रु कौन है उत्तर काम ही शत्रु है का सभा परिहार्य हीनाया वृद्ध सचिव एह कु मनुजह किल सेवाया प्रश्न किस सभा का त्याग करना चाहिए उत्तर जो ज्ञान वृद्ध अनुभवी मंत्रियों से रहित सभा है उसका त्याग करना चाहिए प्रश्न संसार में मनुष्य को कहाँ सावधान रहना चाहिए उत्तर मनुष्य को राज में सदैव सावधान रहना चाहिए का संरक्षा की नैज बुद्धिस् प्रश्न प्राणों से भी अधिक प्रिय क्या होना चाहिए उत्तर कुल का धर्म और साधु संग प्राणों से भी अधिक प्रिय होने चाहिए प्रश्न किसकी रक्षा करनी चाहिए उत्तर कीर्ति पवित्रता कीर्ति पतिव्रता स्त्री और अपनी बुद्धि की रक्षा करनी चाहिए का कल्पलता लोके संिष्या विद्या कोक्षवट वृक्ष सत्पात्र इस संसार में कल्पलता क्या है उत्तर योग्य शिष्य को अर्पण की गई विद्या ही कल्पलता है प्रश्न अक्षय वट वृक्ष क्या है उत्तर विधि विधिपूर्वक सत्पात्र को दिया गया दान अक्षय वट वृक्ष के समान है किम शास्त्रा युक्तिर्माता च का धेनुम नो बल सौंदर्य कौ मृत्यु रहितत्वम प्रश्न सभी लोगों का शस्त्र क्या है उत्तर युक्ति विवेक पूर्वक चिंतन ही सबके शस्त्र के समान है प्रश्न सबकी माता कौन है उत्तर गाय सबकी माता है प्रश्न बल क्या है उत्तर धैर्य ही बल है प्रश्न मृत्यु क्या है उत्तर असावधानी ही मृत्यु है